देवी भागवत चौथा कंस के जी बोले महाभाग्य मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूं उद्यम अवश्य करना चाहिए परंतु फल देव की कृपा पर निर्भर है इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका तीन प्रकार के कर्मों से संबंध है प्राचीन रहस्य के वेदता विद्वान वेदों और शास्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन करते हैं सुमध्य में उन तीन प्रकार के कर्मों के नाम है संचित प्रारब्ध और वर्तमान वोरु जितने प्राणी हैं, उनके जन्म लेने में शुभाजित कर्म ही बीज जन्मों के उपार्जित कर्म समय पाकर फल देने के लिए सामने उपस्थित हो जाते हैं प्राणी पूर्व शरीर का परित्याग करके कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक भोगने में परतंत्र रहता है उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो अथवा यातना देह की इसमें उसका अपना कर्म ही कारण है स्वर्ग अथवा नरक में जाकर जीव विविध भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाता है भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने का समय सामने आ जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है स्थूल देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है उसी क्षण संचित कर्मों से उसका संबंध हो जाता है अतएव शुभ एवं अशुभ सभी कर्मफल इस शरीर से भोगने ही पड़ते हैं सुलोचने प्राणी के लिए प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है प्रिय प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं यदि यथार्थ रूप से प्रायश्चित किया जाए तो संचित कर्मों का नाश भी यथाशीघ्र हो सकता है किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग पर ही निर्भर है अतएव सब प्रकार से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारा यह बालक कंस को सौंप ही दिया जाए योग करने पर मेरी बात भी मिथ्या नहीं होगी झूठी बात जगत में निंदा कराने वाली होने से सर्वथा निषिद्ध है इस अनित्य संसार में केवल धर्म ही थार है प्रिय जिसके मुख से सत्यवाड़ी नहीं निकलती उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है जिस असत्य के प्रभाव से इस लोक में मानव की मान्यता घट जाती है उसे परलोक में सुविधाई कैसे माना जाए अतएव सुभ्रु तुम पुत्र को दे दो ताकि मैं इसे कंस को देवी सत्य की रक्षा करने से भविष्य में कल्याण निश्चित है प्रिय सुख दुख किसी भी परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करना चाहिए पालन से मेरा अवश्य कल्याण होगा व्यास जी कहते हैं इस प्रकार अपने पतिदेव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र बसदेव जी को दे दिया पुत्र को देते समय मनुष्विनी देवकी के सभी अंग कांप उठे धर्मात्मा वसुदेव ने अपने उन बच्चे को ले लिया और वे कंस के महल की ओर चल पड़े मार्ग में जाते समय जनता ने उनकी बड़ाई आरंभ कर दी दर्शकों ने कहा भाइयों ऐसे उत्तम विचार से संपन्न वसुदेव जी को देखो केवल सत्य वचन से बंध जाने के कारण ये इस बच्चे को मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए लेकर जा रहे हैं ये महान सत्यवादी हैं कभी दूसरों की निंदा नहीं करते इन्हीं का जीवन सफल है अजय देखो इनका यह कैसा अद्भुत कर्म है